ओ नमो भगवते वासुदेवाया ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वसुदेवाया वैदिक कार्म पालन करना का उद्देश्य भौतिक सुख तो वैदिक पदाधिक पालन नहीं करके भौतिक सुख भी उपलब्ध है परंतु वैदिक पालन नहीं करने से पाप होते किम कर्म किम अकार कवियो हिमोिता कर्म आकार आकार इस प्रसंग में कर्म का मतलब वैदिक विधि के अनुसार कर्म करना और अकाम तो वो नहीं करना और विकार है पाप कर्म तो इंद्रिय सुख जो उपलब्ध है वैदिक पंथ पालन नहीं करने से तो वो इंद्रिय सुख भोगना का फल है महान फा जो वैदिक विधि के अनुसार इंद्रिय सुख प्राप्त होते हैं वे पुण्यशाली लोग हैं और ऐसे लोग और भी अवसर मिलते और भी इंद्रिय सुख भोगना परंतु जो वैदिक विधियां पालन नहीं करके जनवाज ऐसे इंद्र या सुखभोग करते हैं वो वैदिक विधि अवलेह करने का फल से कथित होते हैं परंतु कारम मार्ग नहीं है कार पालन का उद्देश्य है वो इंद्रिय सुख जो हर एक जीवन में उपलब्धि है तो इसलिए ज्ञानी होने चाहिए दुखालयम शाश्वत हम बार बार हमें ये दो शब्द का विचार करने चाहिए कि यदि हम इंद्र के समान अवसर प्राप्त करेंगे इंद्र सुख सुखभोग करने के लिए तो फिर भी हम दुखी होंगे क्योंकि इस पूरा भौतिक संसार दुखमय ही है तो इसलिए ज्ञानी होना चाहिए और ज्ञान मार्ग का वर्णन है इस गीता में ज्ञान और योग दोनों का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति मुनियर मुनि और मोक्ष में श्री कृष्ण कहते हैं कि सामान्य मुनिगण मोक्ष पायण अर्थात उनका लक्ष्य है इस भौतिक संसार से मुक्त होना तो ज्ञान और योग लगभग एक ही मार्ग ही है ज्ञान मार्ग में विशेष का विचार करना है विवेक करना है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस भौतिक संसार में क्या है सुख दुख दूक, सुखे दुखे समय कृपा लाभ लाभा जय जय तो इस प्रकार ज्ञानी होना चाहिए अर्थात सब कुछ जो होते है इस पौथ्विक संसार में वो सबों से उदासीन होने चाहिए इसका अर्थ नहीं है कि ज्ञानी तो कुछ काम नहीं करे अर्जुन की इच्छा थी वो युद्ध चढ़ना और इस प्रकार त्यागी होना परंतु उस प्रकार संराश होने से सब कुछ त्याग करते हैं वो तो वास्तविक सन्यासी नहीं है इसके बारे में भगवान कृष्ण ने कहा अनाश्रित कर्म फल कार्य कर्म करोते चा योगी चा न निराग्न चाक य कौन है जो गृह धर्म चौक आ अनाश्रित कर्म फलम होते अर्थात वो वैदिक कर्म नहीं करते गृहस्थों का कर्म दैनिक क्रियाकलाप नहीं करते और नहीं करने से चाहते कि वो कर्म करने से वो कर्म फल जो उद्भूत होते तो वो सब कर्मफल से मुक्त हो और, आ, उस सन्यासी का और कर्म सब विषय थोड़ा कठिन है क्योंकि आजकल वो वैदिक विधि पालन करने वाले तो नहीं है शायद एक दो है बहुत कम ही है तो कृहहास्तों वाइक कर्म खंड कृहा एक है उनका घर में एक अखंड दीप रखना, और वो दीप का आग से जो ब्राह्मण है तो अपना घर में कम से कम एक बार दिन में या दो बार दिन में या तीन बार दिन में हवन यज्ञ कहते हैं और उस दीप से यज्ञ करना है और कुछ ब्राह्मण है जो अरुणी लाकड़ी लेके तो बिना दूसरा आग तो काली दो लकड़ी का क्या बोलते ऐसे ही करने से तो आग आप नहीं आ पाते वो दीप से रसोई घर में फ्कघर में वो लकड़ी जो ज्वलानन है वो सब दिव्य अग्नि मान जाते तो सब आग अग्निदेव के अभिव्यक्ति है और इस प्रकार प्रकाश के लिए यज्ञ करने के लिए और पक करने के लिए तीन हेतु से एक अखंड दीप हर एक गृहस् का घर में रखना चाहिए तो जो सन्यासी है वो उसका एक नियम है कि आग से कुछ नहीं करते इससे इसलिए सन्यासी निग्नि बहुत है परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक सन्यासी वो व्यक्ति जो औपचारिक रूप से त्यागी बन जाते वो नहीं है सन्यासी है वो व्यक्ति जो काम करते हैं परंतु वो काम के पल भोगना के इच्छुक नहीं है तो ये सब विषय भगवद गीता में है कर्म कर्म त्याग संन्यास योग देवताओं और एक बहुत बड़ा विषय भगवत गीता में है प्रकृति के तीन गुण और ये तीन गुण का प्रभाव कैसे होते हैं कैसे हम सात्विक या राजसिक या तामसिक तमसिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं और सात्विक होने से राजसिक होने से और तामसिक होने से हम क्या क्या फल मिलते सद मध्यम राजसाहा जघन्य गुण अधिक जो सत्विक है ऊपर जाते जो राजसिक तो साजसिक रहते हैं और जो तामसिक है तो नीच तिथि मिलती है और तीन गुण के अतीत होना चाहिए वो सिंह गुण के अतिथ के अवस्थ मुक्ति बहुत मांगचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणा समीत्या ब्रह्म भू आय क्रम्हभूत स्तर बहुत तो सत्वगुण भी एक बंधन रजगुण और थम गुण सत्वगुण से बहुत नीच है है परंतु सत्वगुण भी एक बंधन है त्रिभी गुणमाया भाई भाई सर्विदत मोहित नीजाना थी माफरम्युणों भ्या से श्रीकृष्ण कहते तीन गुणों से पूरा जगत विमोहित मुझको नहीं जानते मोहित न भी जान थी मामे व्य भ्या फरम अव्ययम की श्रीकृष्ण परम है और तीन गुण के अतीत है लोग जो तीन गुणों से मोहित है तो नहीं समझते तो सत्वगुण भी एक बंधन है क्योंकि सद्वंग सद्वंग समझाए थे सुख सत्वंग समझाए ज्ञान वो ज्ञान जो सत्वगुण में होते हैं वो अभिव्यक्त कि सब कुछ एक ही है इनपर्सनल मायावादी जैसे और सत्वगुण में सुख होते हैं। परंतु वो सुख तो भक्ति सुख नहीं है इसलिए वो भी नायक है और वो सुख जो सत्व गुणी होने से अनुभूत होते हैं तो वो सुख भी एक बंधन नहीं है क्योंकि यदि हम सोचे हाँ मैं सात्विक हूँ सब कुछ ठीक ही है मैं विरक्त हूं विज्ञानी हूं सात्विक हूं ब्राह्मण हूं परंतु उसमें कृष्ण भक्ति नहीं है तो वो भी माया है तो ये सब विषय गीता में है और ज्ञान मार्ग तो कैसे संभाव होने चाहिए विद्याविनीय संपन्न ब्राह्मण सुनी चाहिए ब्राह्मण समद पंडित समद तो विद्वान विनम्र ब्राह्मण और गाय हाथी चंडाव कुत्ता सब एक ही जैसे देखना चाहिए सम, समदर्शन कहते हैं एक ही इस प्रकार क्योंकि सब आत्मा ही है तो ये समदर्शन बहुत है यही सत्व की है यही ज्ञान का फल ही है परंतु केवल ज्ञानी होने से वो तो परम स्टार नहीं है ज्ञानी है जो विवेक से सब कुछ देखते है और सब कुछ जो जगत में चलता है उससे उदासीन हो और योग्याम तो योगाभ्यास करते हैं दोनों ज्ञानी और योगी दोनों का लक्ष्य है इंद्रियों का दमन करना और निरपेक्ष होना उदासीन होना और इस प्रकार ब्रह्म निर्वाण कक्ष ब्रह्म निर्वाण अर्थात मुक्त होना परंतु वो मुक्ति परम मुक्ति तो नहीं है परम मुक्ति है श्री कृष्ण की सेवा में तो और योग अभ्यास जो है वो बहुत कठिन ही है भगवान कृष्ण अर्जुन को योग मार्ग का वर्णन किया है और कैसे सूचो देशे प्रतिष्ठा तो पवित्र तीर्थ में एक आसन रखना है आसन और शांत जाएगा में जिसमें कोई दूसरे लोग नहीं हैं और आसन में बैठना है जिसमें शरीर पीठ गर्दन सीर सब सीधा होना चाहिए और इस प्रकार प्राणायाम करना और इस प्रकार धीरे धीरे सब इंद्रियों का दमन करना है तो यही योगाभ्यास कठिन ही है और इसलिए योग वर्ण सुन के अर्जुन भगवान कृष्ण को बताए कि इस प्रकार योग अभ्यास करने से इंद्रियों का दमन करना और मन दमन करना बहुत कठिन अभ्यास ही है क्योंकि चंचलंग ही मन कृष्ण प्रमाथ ही सम निग्रह मान्य वाय व सुदुष् अर्जुन ने कहा कि मन अति चंचल ही है और उसको दमन करना तो लगभग संभव नहीं है क्योंकि मन तो वायु जैसे इद्रुद्र जता है और एक क्षण में भी मन को स्थिर करना बहुत कठिन ही है तो कैसे ध्यान करना है यदि मन अनियंत्रित रहते हैं तो श्री कृष्ण अर्जुन की बात स्वीकार किया कि असंशयम महाबाहो मनोजो निर्ग्रह चलम अभ्यास ही न थे कौन थे वैराग्य ही न तो श्री कृष्ण स्वीकार के कि मन दमन करना बहुत ही कठिन है परंतु संभव है वैराग्य और अभ्यास तो इस प्रकार योग पद बहुत ही कठिन है और उसका फल है योग सिद्धि प्राप्त करना या निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाना या परमात्मा में लीन हो जाना तो परम योग क्या है कर्म योग ज्ञान योग ध्यान योग भक्ति योग इसके बारे में भगवान कृष्ण स्पष्ट बोले कि योगी नाम अपनी सर्वेशम मद्ग थे नाम थोड़ा न श्रद्धावान भज थे यो मां हा। तो सभी प्रकार के योगी में श्रेष्ठ योगी वो जो मुझमे पूरी श्रद्धा करते हैं और इस प्रकार मेरे भक्त होते योगी नाम सभी योगी नाम अभी सब मद्ग थे नाम थाम जो मुझको उनका आत्म से अभिन्न जैसे बन गए हैं और पूरी श्रद्धा से मेरा भजन करते वो श्रेष्ठ योग है युक्त है योग का मतलब युक्त होना तो परम युक्ति है श्री कृष्ण के साथ सेवा में श्रद्धा से तो भगवत गीता यदि हम यथारूप ग्रहण करेंगे तो स्पष्ट ही होगा कि भक्ति श्रेष्ठ उपाय ही है इसके बारे में श्री कृष्ण के बहुत वचन है गीता में का महात्मा का वर्णन महात्मा नजंत मनसो ज्ञात्मा भूता दिमा व्यय महात्मा कौन है सामान्यत किसी भी साधु को तो हम महात्मा बहुत और कुरुक्षेत्र जैसे पुण्य में बहुत ऐसे महात्मा ही है तो महात्मा का क्या क्या लक्षण है तो दारी होने चाहिए और नंगरा कपड़ा पहनना चाहिए वो तो महात्मा के लक्षणों में है महात्मा कौन है वास्तविक महात्मा जो पूरा कृष्ण आश्रित, आश्रित है जिनके आश्वजय कृष्ण और कृष्ण की अंतरंग शक्ति में वो ही महात्मा है अर्थात जो भक्त है वो ही महात्मा है और भगवान श्री कृष्ण का भजन कहते है कैसे अनन्न्य मनस महात्मा है ऐसे भक्त जिनका मन सदैव कृष्ण का भजन में रहता धनमय रहते मन सौ ग्यारवा भूत आदि में सभी वस्त्रों के मूल श्रोत हूं और मैं अव्यय तो बार, बार इस अव्यय शब्द श्री कृष्ण कहते भगवद गीता में विशेषकर स्वयं के बारे में श्री कृष्ण का आदि और अंत नहीं है श्री कृष्ण सदैव परिपूर्ण ही है और इनमें कभी भी कुछ ह्रास कुछ कमी नहीं होते श्री कृष्ण सदैव पूर्ण ही है तो महात्मा क्या कहते हैं सतत कीर्तयनोंता महात्मा कृष्ण की भक्या कर् सतत की मेरे कीर्तन अर्थात कृष्णना सत्य और दृढ़ व्रत से पूरी तीव्रता से कृष्ण भक्ति करते और नमस्कार करते कृष्ण को और इस प्रकार सदैव युक्त होते वो परम योगी ही है क्योंकि वे सदैव कृष्ण की उपासना में नियुक्त रहते है तो समय के पहले एक भक्त जो पंजाब से आया है मुझसे पूछे की तो अलग अलग लोग अलग अलग देवताओं भगवान की भक्ति करते और कुछ लोग बोलते वाहे गुरु और कुछ लोग बोलते महिष्वर शिव तो इस प्रकार अलग अलग देवताओं है और अलग अलग लोग तो ये सब देवताओं या गुरु या किसी भी पूजा कहते पूरी श्रद्धा से ईमानदारी से तो हम जो कृष्ण कृष्ण कहते है वो दूसरे जो माताजी माताजी या साईं बाबा साईं बाबा बोलते तो सब तो दिल से भक्ति करते है तो फल एक ही नहीं होगा तो नहीं होगा तो हमें समझना चाहिए कौन है भगवान और किस इनकी सेवा करने है और वो ही धर्म वो ही भक्ति की परम संस्कृति है यदि हम नहीं जानते भगवान कौन है तो हम दूसरों को भगवान बोल के उनकी पूजा करेंगे लेकिन वो अपराध होगा वो व्यक्ति को बताए कि जैसे प्रधानमंत्री आते है और हमें पहले से पता चला कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं और वो प्रधानमंत्री को हार देना चाहता था लेकिन हम नहीं जानते कौन है प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री आते हैं और साथ साथ चई साथ आत्मरक्षक भी है तो यदि हम वो बॉडीगार्ड को देते हैं और ओ प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर आपको मैं सम्मान देता तो वो भूल होगा और अपमान भी हो क्योंकि जो इस देश के प्रजाओं है उनका कर्तव्य है उचित है कि वे जानते ही तो प्रधानमंत्री कौन है यदि हम नहीं जानते और दूसरों को वो हार देते हैं वो वास्तविक प्रधानमंत्री के प्रति अपराध होगा तो इस प्रकार यदि हम नहीं जानते भगवान कौन है और बोलते कि तो सब तो भगवान ही है और हम किसी की पूजा कर सकते तो एक ही फल होगा तो वो भगवदगीचे का विचार नहीं है हमें समझना चाहिए कौन है भगवान और किस लिए इनकी भक्ति करने हैं तो यदि हम भौतिक लाभ के लिए तथा भक्ति ही करते ही, तो वो भक्ति तो नहीं होगी क्योंकि भक्ति है आत्मसमर्पण आत्मसमर्पण भाव <coughs> तो कौन है भगवान और किस उद्देश्य से इनकी सेवा करना चाहिए वो सब समझना चाहिए नहीं तो हमारी भक्ति तो सही भक्ति या पूरी भक्ति नहीं होगी जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते यही भी अन्य देवता भक्ता यजंत माँ में यजंत विधि पूर्वक तो यदि कोई अन्य देवताओं की पूजा करते हैं तो वो एक दृष्टिकोण से वो भी मेरी भक्ति है क्योंकि सब देवी देवियों मेरे अंश और प्रतिनिधि हैं, परंतु वो अविधि पूर्वक है अर्थात वो सही पद्धति के अनुसार नहीं है तो यही सब ज्ञान भगवद गीता में है और इस ज्ञान से सभी लोग तो परम सिद्धि अर्थात कृष्ण भक्ति मिल सकते हैं और वो भक्ति करने से भगवान के पास जा सकते हैं तो कृष्ण भक्ति में योग्यता है शोधा तो बड़ा पंडित होना की आवश्यकता नहीं है और उच्च कुल में जन्म लेना की आवश्यकता नहीं है सब लोग पापी होते हुए भी यदि कृष्ण भक्ति करते हैं वो और भी पापी नहीं होंगे तो सब का अधिकार है कृष्ण भक्ति करना श्रे पाप योस्थ था बच्चों जो कहते ही उसको उस पर तो सामान्यता उच्च ब्राह्मणों क्षत्रियो भक्ति करेंगे ऐसे हम आशा करते श्री कृष्ण कहते हैं कि नीच जन्म लेने वाले वैश्य शूद्र स्त्री वे भी यादि पूरा आश्रय लेते मुझ में और मेरी भक्ति कहते वे भी मेरे पास आ सकते तो उस समय वैश्य और शूद्र निम्न जैसे मानते आज तक लेकिन आज आज का तो सब राक्षस जैसे है कोई वाइदिक विधि पालन करने वाले नहीं है तो किंकूना ब्राह्मण किंकूणा ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजा श्रष्ट था अन्यम लोकम इम प्राप्त भजस्व तो यदि नीचियों ने पाप्यों ने कि लोग भक्ति करने से भगवान के पास जा सकते हैं तो जरूर ब्राह्मणों क्षत्रियो अर्थात जो जिनकी बुद्धि जिनका काम फाव श्रेष्ठ वे जरूर भक्ति करने से भगवान के पास जा सकते हैं। इसका अर्थ है कि सब लोग का अधिकार है भक्ति करने के लिए परंतु जो उच्च स्थिति में जन्म लेते हैं उनका कर्तव्य है उन उनके कर्तव्य बड़ा ही है कृष्ण भक्ति करना इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने कहा भारत भूमि तेरी हो मनुष्य जन्म जा जन्म सात करी करो पर फ जो प्राणी जो जीव इस जन्म भारत में मनुष्य शरीर में जन्म प्राप्त किया है वो जीव का कर्तव्य है जन्म सार्थक करना कृष्ण भक्ति के द्वारा और पर उपकार करना अर्थात कृष्ण भक्ति प्रचार करना तो आप सब भाग्यवान ही है कि आप सब भारत में जन्म लिए हैं तो आपका भाग्य ही है परंतु वो भाग्य लेने से वो योग्यता जो है तो उसको उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने चाहिए जैसे यदि एक व्यक्ति डॉक्टर का लड़का होते माता पिता दोनों डॉक्टर है तो वो लाड़का का बड़ा अवसर है डॉक्टर होम परंतु वो यदि चिकित्सा का विज्ञान पढ़ाई नहीं करते तो कैसे ही डॉक्टर होगा तो इस प्रकार सभी भारतीय लोग का बड़ा अवसर होते हैं कृष्ण भक्ति का परंतु करने चाहिए नाही तो भाग्य तो दुर्भाग्य तो हो जाएगा तो सबकी भक्ति कहने चाहिए इसके बारे में गीता में कहीं श्लोक है जिसमें सबसे प्रसिद्ध हैंग सर्व फाक्षकृष्ण कहते मुझ को चिंतन करो सदैव मेरे भक्त बन जा मेरी पूजा करो मुझको नमस्कार करो इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास है तो इसमें कुछ कठिनाई नहीं है सब विद्वान या मूर्ख धनी या दरिद्र वृद्ध या बालक हम सब कृष्ण का चिंतन कर सकते हैं हम सब कृष्ण के भक्त हो सकते हैं हम सब कृष्णा की पूजा कर सकते हैं और सब कृष्ण को नमस्कार कर सकते हैं तो ये भक्ति मार्ग बहुत ही सरल है आनंदमय है और उसमें सावधा मान उसमें पूरा आत्मसमर्पण होना चाहिए तो इस प्रकार कठिन इसमें दीर्घ काल में शास्त्र का विचार करने का जरूर नहीं इस है इस प्रदि में ही कठिन अभ्यास करने का जरूर नहीं इस है इस प्रदि में केवल श्रद्धा से श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्वर्णम पाद सेवनम आर्चरम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदन करने से जिसमें मुख्य है श्रवण और कीर्तन जिसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है परंतु जो कृष्ण के चरणों में शरण लेना नहीं चाहते तो ऐसे लोग के लिए कठिन ही है कृष्ण नाम बोलना हरे कृष्णा, बहुत ही सहज है और कृष्ण कथा सुनना बहुत ही सहज है लेकिन जो कृष्ण के अभक्त हैं, जो दृढ़ संकल्प की कृष्ण भक्ति नहीं करना जो अहंकार से कृष्ण के चरण में आश्रित नहीं होंगे, जो संकल्प की वजह से कि मैं भक्ति कृष्ण कृष्ण भक्ति नहीं करूंगा तो ऐसे व्यक्ति के लिए भक्ति बहुत कठिन है कठिनाई तो नहीं है केवल यही कठिनाई है कि ऐसे लोग बड़ा अहंकारी है और कि मैं बहुत ही जो सही है सब व्यक्ति जो है बड़े छोटे हम सब बहुत ही छोटे तो इस बार जो व्यक्ति जो स्वीकार नहीं करता, तो मैं बौरा हूं ईश्वर हो हम हम भोगी सिद्ध हो हम बलवान सुखी जो इस प्रकार सोचते तो ऐसे व्यक्ति के लिए भक्ति करना बहुत बहुत बहुत कठिन है और इससे आयसा लोग स्थापित भगवद गीता का स्पष्ट वाणी लेके उसका अर्थ उल्ट करना चाहते है और इस प्रकार भगवत गीता में जिसमें श्री कृष्ण कहते मन मना सदाई मुझको ध्यान करो तो जो नासिक ही है इस प्रकार व्याख्या करते हैं कि वास्तव में कृष्ण का चिंता नहीं करना चाहिए वो सनातन जो कृष्णा के अंदर में है उसका ध्यान करना चाहिए जो कृष्ण तो नहीं बोले तो आज तक भारत में बहुत से लोग तो भागवत गीता का अनुराग करते और लगभग सभी कम से कम सब जो हिंदू है बोलते हैं कि हम भगवगी को विश्वास करते हैं लेकिन भगवत गीता में है ज्ञान जो है तो उसके बारे में कुछ भी नहीं है तो प्रोपाद का का सबों को भगवद गीता का ज्ञान प्रदान करना इस ज्ञान से सब सबका परम लाभ होते इसलिए हम बार बार प्रयास करते श्री पापा की आज्ञा के अनुसार ये सब दिव्य ग्रंथों का वितरण करना यही मानव समाज के लिए परम सेवा ही है ऐसा है कुछ प्रसिद्ध आधुनिक मानव जाति के सेवक है इस प्रकार उन्होंने चौथा मानव धर्म अनुशीलन किया तो ऐसे कुछ प्रसिद्ध लोग जो कल खाता में गरीबों का उद्धार करने के लिए कुछ प्रयास किए है लेकिन वो फर वो लोग के लिए वो कल्याण जिससे उनका कल्याण होगा तो नहीं होगा क्योंकि ये सब कव्याण कार्य तो केवल शरीर के बारे में है और नित्य सनातन आत्मा के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है तो यही श्रेष्ठ ज्ञान है जिसका समझने से और जिसका पालन करने से अपने जीवन में सब लोग तो वैश्य सूद स्त्री और उससे नीच जैसे में, मेरा तो में था तो हम जैसे लोग हम भी भगवद गीता यथारू सुनने से हमारा पूरा जीवन का सुधा कर सकते हैं तो आप भी जो भारत में जान है जो जिनके हृदय में वो भक्ति भाव नहीं है नही तो, तो क्यों आप यहां आए हैं तो मेरा विशेष निवेदन है आप सभी भक्त के श्री चरण का इस भगवगी यथारूप अध्ययन कीजिए और उसमें ज्ञान जो है तो आप प्रयास कीजिए वो सब समझना जिससे आप तैयार होगे दूसरों को समझाना तो गीता में खाली सच श्लोक है फिर भी वो एक महान सागर जैसे एक श्रीमद् भागवत था में लिखते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति हर एक रोज गीता की पूरे श्लोक पाठ करेंगे तो हर एक दिन वो नया नया अनुभूति मिलेंगे श्री भगवगीता के बारे में तो यही मेरा विनती है आप सभी भक्तों से कि भगवद गीता का क्या भगवगीता में जो है आप प्रयास कीजिए उसको समझना कैसे तो कम से कम हर रोज एक भगवत गीता का फार खेस या एक श्लोक और इस प्रकार ये ज्ञान लेके दूसरों को भी इस दे इस ज्ञान ज्ञान देने के लिए है इस या यथारूप दूसरों को देना पुस्तक विचरण उसके अलावा लौखिक रूप से वो ज्ञान जो हम भगवदगीता से ललते वो तो दूसरों को बता तो इस प्रकार जैसे संभव हो आप जरा इस भगवत गीता यथारूप का प्रचार पूरे संसार में इस अभाव से कृष्ण कथा का अभाव से पूरा जगत नगद नरक कई और जाना है तो यदि हम भगवगी यथारूप प्रचार करेंगे तो चैतन्य महाप्रु की इच्छा से इस कल में पंच सहस वर्षों में एक सोना का युग आ जाएगा तो वो हमारी आशा है इसलिए जिससे हमारी बात सुनने से लोग प्रभावित होंगे इसलिए हम भी भक्ति जीवन में निष्ठावान होने चाहिए हा तो वो निष्ठा आएगी श्रीमद भागवत गी से यथारूप और श्रीमद भागवत का ये दोनों शास्त्र का पाठ करने से हरे कृष्ण तो इस विषय के बारे में भगवत गीता या कोई दूसरा विषय के बारे में अगर किसी का प्रश्न हो तो जरूर सब पूछे आप माइक से पूछ सकते हैं या नोट लिखें मुझको दिजे तो कुछ भक्त या हा केवल आज के लिए आए हैं भक्त और राजपुर से आए हैं जो आज सुबह आया है और आज शाम को वापस जाएंगे और लगते ज्यादातर भक्त तो कल वापस प्रस्थान करेंगे नहीं कल शाम को तो सामान्यत ऐसे सम्मेलन का अंतिम सत्र में हम सबको धन्यवाद कहते हैं लेकिन उस समय तो ज्यादा लोग ऑलरेडी उसके पहले ही जाते हैं तो मेरी तरफ से मैं आप सभी भक्तों को धन्यवाद कहता हूँ इस महोत्सव में अंश ग्रहण करने के लिए कि आप सब तो पूरा ध्यान से ये सब तत्व विचार सुन लेते हैं वो गुण दुर्लभ भी है बहुत कम लोग आज का बहुत कम लोग है जो दीर्घ का तत्व ज्ञान सुनने चाहते यदि कुछ मनोरंजनी बात होते है तो बहुत से लोग आएंगे लेकिन पूरा तत्व ज्ञान बताने से ज्यादा लोग आकृष्ट नहीं होते परंतु इस भक्ति तत्व ज्ञान नाम करना ये दोनों के साथ भक्ति का प्राण ही है श्रवणम कीर्तनम श्रवणम कीर्तनम श्रवण करना चाहिए और कीर्तन भी करना चाहिए तो इसलिए हम श्रवण कीर्तन शिविर रखते आजकल इसको कौन कीर्तन मेला भक्त की प्रिया होते परंतु कीर्तन नाम कीर्तन करने के साथ गीता और भागवत से हमें श्रवण करना चाहिए जैसे हम समझ लेंगे वो कृष्ण जिनका नाम हम बार बार बोलते हैं वो कृष्ण कौन है और किस लिए ही हम कहते हैं। और खेलने से हमें क्या फल की आशा कहते हैं तो यही सब समझना चाहिए बहुत धन्यवाद आप सबों को आने के लिए और सब जो सभी प्रकार की व्यवस्था के इस महोत्सव के लिए आपको भी धन्यवाद और सब जो आ, श्रम श्रम के है सेवा में और अलग अलग से बहुत ऐसे प्रोग्राम व्यवस्था करने में बहुत बहुत व्यवस्था करना चाहिए और जो आ, आर्थिक सहयोग किया आपको भी हम धन्यवाद कहते हैं और आशा है कि इस प्रकार हम कम से कम एक बार सब में ऐसे शिविर रखेंगे कीर्तन कृष्ण कीर्तन कृष्ण श्रवण करने से हम हमारा इस दोला मानव जन्म अच्छा व्यतीत करेंगे और इस प्रकार हमारा मन में कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण होगा जिसे अंत काल स्मरण जिस प्रकार हम मृत्यु का समय भगवान कृष्ण के बारे में चिंतन करके हम इस शरीर त्याग करेंगे और भगवान की कृपा से हम इनके धाम जमेंगे हम इस भौतिक जगह में और नहीं रहेंगे तो बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को हरे कृष्ण तो अगर किसी का प्रश्न हो तो जैसे वो छोटे थे इन श्लोक भक्त राजस यश भक्ता राजा श्रेयस्था इस शब्द का अर्थ क्या है कि एक भक्त तो भक्त का कुल में जन्म लेते हैं तो सिर्फ जो भक्त का परिवार में जन्म लेते हैं, वो भक्त हो सकते नहीं है सामान्यता हम ऐसे आशा करते हैं कि वो संतान जो भक्तिमान पिता और भक्तिमाती माता से जन्म में मिलते हैं, तो वो भी भक्त होंगे क्योंकि तो गीता में श्री कृष्ण कहते है कि योग्या जो एक जीवन में योग सिद्धि प्राप्त नहीं होते तो उनका पुनर्जन्म होता है श्रीमता शुचि नाम श्रीमता योग भ्रष्ट जो तो योग भ्रष्ट होते हैं। तो भक्तिमान वैश्य या ब्राह्मण के कुल में जन्म लेते लेकिन बहुत उदाह बहुत भक्त है, प्रसिद्ध भक्त है जो अभक्त का कुल में जन्म लिया है जैसे प्रहलाद महाराज विभीषण शिलप्रभा के बहुत शिष्यों ज्यादातर तो भक्तों का घर में जन्म दिया शिव पाप की कृपा से भक्त बन गए हैं दो नंबर इट इज इन गीता दैट वर्क विद डिजायर फॉर रिजल्ट इज इन जेगु हाउ हाउम वर्शिप with desire to go to swarga is in sadbhago ah, to samanyata i say lagta hai ki dev devi on ki upasana ho rajasik kyonki um odi dev devi pooja था होती है स्वाग प्राप्ति के लिए परंतु गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यजंती सात्विकांत देवान सात्विक लोग देव देवियों की पूजा करते हैं तो जो स्वाग प्राप्ति के लिए देव देवियों की पूजा करते हैं वो इस प्रकार सात्विक है क्योंकि वे वैदिक विधि ओंग पालन करते हैं, वैदिक विधि के अनुसार वो स्वाग प्राप्त होना चाहते हैं और जो देवी देवीओं की पूजा करते हैं केवल कर्तव्य से जो ब्रह्मा जी चतुर्सन की पूजा करते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो ऐसे लोग सात्विकीत भूत गरम शाम सं परिचक्ष थे परिचक्ष थे नहीं बोलिए भगवत गीता comes as part कम्स महाभारत स्मृति स्मृति मीन्स विज human cannot be perfect how do we accept परफेक्ट हाउ as a एस अगवदगीता महाभारत में है महाभारत स्मृति शास्त्र में आते स्मृति शास्त्र है जो किसी मानव से रक्षित है तो इस प्रकार स्मृति शास्त्र अपूर्ण ही है तो कैसे भगवद गीता श्रेष्ठ क्या ही है यदि कोई मानव सेवा तो स्मृति शास्त्र तो शास्त्री है वो प्रमाणिक ही है वो काल्पनिक तो नहीं है सूची तो परम प्रमाण ही है क्योंकि अलग अलग स्मृति होते हैं अलग अलग प्रकार के स्तर के लोग के लिए इसलिए श्रुति परम प्रमाण ही है तो महाभारत वेद व्यास खलक है वेद व्यास तो साधारण मानव नहीं है वेद भगवान के अवतार ही है और भगवदगीता यह स्वयं पद्मनाभस् मुख्य पद्म विनिश्चृ ये गीता भगवान की स्वयं उक्ति है इसलिए यही परम प्रमाण ही है भगवद गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं तो वो ज्ञान तो परम ज्ञान ही है क्योंकि भगवान स्वयं देते हैं हाँ. आपका प्रश्न yes. है हिंदी में है हैज यू से पुण्य पुण्य से दुख पुण्य भी पुण्य से पुण्य से भी दुख होते तो क्या हम पुण्य ना करें पुण्य क्या है पुण्य काल है जिसमें उसका उद्देश्य है स्वाग प्राप्ति और भौतिक सुविधा मिल तो वो भौतिक पुण्य है वो पाप से अच्छा है परंतु आध्यात्मिक नहीं है और भक्ति में बहुत कुछ जो करना है तो वो पुण्य कर्म जैसे है जैसे यज्ञ करना है काम लोग तो यज्ञ करते हैं भौतिक फल प्राप्त करने के लिए और शुद्ध भक्तों जैसे पृथ्वी महाराज ब्रह्मा जी का हम कि ब्रह्मा जी पांच यज्ञ बनाए हैं सृष्टि का समय सृष्टि के पहल तो ब्रह्मा जी करते हैं भक्ति भावना से तो कर्म एक ही है उद्देश्य पृथक है जो लोग पुण्य पुण्यकर्म कहते हैं भौतिक फल प्राप्त करने के लिए वो भौतिक फल प्राप्त होते है वो ही पुण्यकर्म है और जो भगवान की भक्ति में वो सब करते हैं वो साधारण पुण्य पुण्यकर्म नहीं कहते वो भक्ति उन्मुखी पुण्य उसको भक्ति उन्मुखी स्वीकृति बहुत है तो पुण्य साधारण पुण्यकर्म करने में कुछ भक्ति का संबंधी है जैसे लोग गौसेवा करते हैं वो एक पुण्य कर्म है परंतु चूंकि गाय भगवान कृष्ण की प्रिया है उससे ही कुछ भक्ति पॉइंट्स में उठे उसका संबंध है भक्ति में और यज्ञ करने में वो यज्ञ फति है यज्ञ भूख यज्ञेश्वर है नारायण तो यज्ञ में नारायण की स्मृति होती है तो इस प्रकार पुण्यकर्म करने से तौरस भक्ति का संबंध होते हैं और यदि एक पुण्यकार में आय एक शुद्ध भक्त का संघ है वो वेद शास्त्र का वास्तविक अर्थ समझ सकते हैं क्योंकि पुण्यकर्म करने से मन तो अति दुष्ट नहीं होते मन तो शुद्ध नहीं होते परंतु दुष्ट भी नहीं होते और चूंकि उसमें भक्ति भावना कम से कम थोड़ी होती है तो उस पुण्य पुण्यकर्मा करने से वो सुकृति होती वो पूरा पूरी भक्ति नहीं है तो भक्तियों की सुकृति होते है तो पुण्यकर्म करने चाहिए यदि वो अनुकूल है कृष्ण भक्त यादि हम शुद्ध भक्त होने चाहते हैं तो हमें पुण्य पुण्यकर्म करने चाहिए जितने भी वो अनुकूल है भक्ति में माँ का श्रेय भागवत लिखा है कभी भी की मदद करे ऐसा है गृहस्तों का धर्म है कि वे समाज में है और इसलिए उनका धर्म है गरीब लोगों को खिलाना वो ऐसे पुण्य पुण्यकाल करना है लेकिन भक्ति में यदि भक्त में अनुकूल होते इसका मतलब है कि यदि कोई वो गृहस्थ के घर के पास आते हैं गरीब व्यक्ति तो उसको कुछ खिलाना है तो वो गृहस्थों का धर्म ही है और यदि कृष्ण प्रसाद खिलाते हैं तो वो साधारण कर्म नहीं होगा वो, वो भक्ति <coughs> भक्ति ही है परंतु भक्तों तो विशाल आयोजन नहीं कहते हैं भूखियों को खिलाना और इस प्रकार घोषणा करते हैं हम पुण्य काल में कहते हैं। तो ऐसा नहीं भक्तों चाहते है कि सब लोग कृष्ण प्रसाद लेंगे और कृष्णा नाम कहेंगे और भगवदगीता यथारूप ज्ञान मिलेंगे लेंगे इसलिए शिल प्रभाप ने कहा कि केवल भूगियों को खिलाना नहीं होने चाहिए यदि हम भूगियों को प्रसाद देंगे तो साथ साथ हरि कीर्तन होने चाहिए और साथ साथ भगव गीता प्रचार होने चाहिए तो हम पुण्य का नहीं है हम कृष्ण के भक्तों के सेवा करें और इस प्रकार हम कृष्ण भक्ति कहने चाहते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे राम का कथा मतलब हे क्या है क्या मतलब है राम रमंथ्य योगिनो नौन्य सत्यानंद इति राम पदेना सौ परम ब्रह्म विधीय राम है भगवान का एक नाम जिसका अर्थ है वो परम ब्रह्म जिसमें योग्या जो भौतिक तुझ सुख से उदासीन है वो परम ब्रह्म जिसमें अफा परमानंद ही है जो परमानंद का आधा और आस्पद है वो म ब्रह्मा को राम बोलते सत्यानंद आत्मानंद तो राम सामान्यतः हम समझते राम भगवान का नाम है विशेष का दशरथ की पुत्र राम तो वो रामचंद्र अयोध्या राम राम ही है बलराम भी राम है और परशुराम जो यहाँ कुरुक्षेत्र आए थे वे भी राम है और कृष्ण भी राम है क्योंकि राम भगवान का नाम है तो हरे राम हरे राम, हरे राम हे राम हे कृष्ण हरे कृष्ण हे कृष्ण हे, हे राम मुझे आपकी सेवा में लगाए तो राम बोलने से बलराम रामचंद्रस्व या कृष्ण समझना है राम नाम तारक है और कृष्ण नाम तारक अर्थात राम नाम से मुक्ति मिलते है और कृष्ण नाम से प्रेम भक्ति मिलती है ये सब वर्णन है श्री चेतन चरितमृन है हरे कृष्ण शिल प्रभाग की जाए, जाए। श्रीमद् भागवत गीता की जाए श्रीमद भागवत गीता यथारोप का वितरण की जाए।